महाभारत कर्ण पर्व चतुर्थो चतुर्थ्याय धृतराष्ट्र का शोक और समस्त स्त्रियों की व्याकुता व सम्पावाच एतत्रत्वा महाराज धृतराष्ट्रों का सुकस पश्यन्व हम वेटे सुधनम विफल पति भूम उ नष्टेप वह संपायन जी कहते हैं महाराज यह सुनकर अंबिकानंदन धृतराष्ट्र ने यह मान लिया कि अब दुर्योधन भी मारा ही गया उन्हें अपने शोक का अंत नहीं दिखाई देता था वे अचेत हुए हाथी के समान व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े तस्मि निपत ते भूम विफले राजस तमे आर्तनाद और महानाशे स्त्री नाम भरत भर श्रेष्ठ जन्मे जय राजाओं में सर्वश्रेष्ठ धित्राष्ट्र के व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर जाने से महल में स्त्रियों का महान आर्तनाद गूंज उठा स शब्द पृथ्वी कृष्णाम पूर्वशाड महा घोरे निमग्ना भरत रुदु दुख सौका भिग्न चोदन का वह शब्द वहाँ के समूचे भूमंडल में व्याप्त हो गया भरत कुल की स्त्रियॉँ अत्यंत घोर शोक समुद्र में डूब गई उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो गया और वे दुख शोक से कातर हो फूट फूट कर रोने लगीं राजान समासाद्य गांधारी पतिता भरत नृसा पति भूम सर्वाण्यंत पुराणी चरतभूषण गधारी देवी राजा धिताष्ट्र के समीप आकर बेहोश हो भूमि पर गिर गई अंतपुर की सारी स्त्रियों की यही दशा हुई ततस्ता संजय राजतुराह मुह्यमानसु बहुसोम मुत्यंत्यो वारी नेत्रजम राजन तब संजय ने नेत्रों से आँसुओं की धारा बहाती हुई राज महल, महल के उन बहुसंख्यक महिलाओं को जो आतुर एवं मूर्छित हो रही थी धीरे धीरे धीरज बंधाया कदल्या समस्वुह कश्वासन पाकर भी वे स्त्रियां चारों ओर से वायु द्वारा हिलाए जाते हुए केले के वृक्षों के भांति बारंबार काप रही थीं। थी राजधुर प्रज्ञा चक्षुमी आश्वास तदातस्तु न कौरव विदुर ने भी ऐश्वर्यशाली कुरशी प्रज्ञाचक्षु राजा राज धृतराष्ट्र के ऊपर जल छिड़ककर उन्हें होश में लाने की चेष्टा की सलब्धन कह संवा शत्रि नृप उन्मत्त राजेन्द्र शीताम पते राजाथ धीरे धीरे होश में आने पर धित्राष्ट्र अपने घर के स्त्रियों को वहां उपस्थित जान पागल के समान चुपचाप बैठे रह गए तथो ध्याच कालम निःस्वस्थ पुनः पुनः स्वान्त्र गाहयामास बहुमेरे च पांडवा तदनतर दीर्घ काल तक चिंता करने के पश्चात वे बारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपने पश्चातों की अधिक प्रशंसा करने लगे। शकुने सौ बल ध्यामान उन्होंने अपने और सुबल पुत्र शकुने की बुद्धि को भी कोसा फिर बहुत देर तक चिंतामग्न रहने के पश्चात वे बारंबार कांपने लगे संसभ्य च मनोभूय राजा धैर्य समन्वित पुनर्गवलगणि सूतम पर्यप्रेक्षत संजय फिर मन को किसी तरह स्थिर करके राजा ने धैर्य धारण किया और गवलगण के पुत्र सारथी संजय से इस प्रकार पूछा यया कथित वाक्यम शुक्र संजय तन्मया कश्चि दुर्योधन सुत न गए निराश पुत्रोपे सततम जय कामुकः ब्रूहि संजय तत् पुनरुक्ता कथा संजय तुमने जो बात कही है वह तो मैंने सुन ली किंतु एक बात बताओ निरंतर विजय की इच्छा रखने वाला मेरा पुत्र दुर्योधन अपने विजय से निराश हो कहीं यमराज के लोक में तो नहीं चला गया संजय तुम इस कही हुई बात को भी फिर यथार्थ रूप से कर सुनाओ एव मुक्त ब्रवेशू तो राजन जय हत वैकर्तनों राजत्रे महारथ भ्रातृश्च महेशवासई सूतपुत्रेन्तु त्यज जन्मे जय उनके ऐसा कहने पर सारथी संजय राजा से इस प्रकार बोला राजन महारथी वैकर्तन कर्ण अपने पुत्रों तथा शरीर का मोह छोड़कर युद्ध करने वाले महाधनुर्धर सूत जातीय भाइयों के साथ मार डाला गया दुस्साहस नश्चने पांडविन यशस्वीना पीतम च रुधिर गोपात भीम से नुगेन साथ ही यशस्वी पांडुपुत्र भीमसेन ने रणभूमि में दुशासन को मार दिया और क्रोधपूर्वक उसका खून भी पी लिया इस श्री कर्ण कर्णपर्वणी धिताष्ट्र शोको नाम चतुर्थो चतुर्थोध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में धित्राष्ट्र का शोक नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ